तो भी एक बालक के हाथ में पुप्त थे तो मैंने कहा कि की सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती की रखना है उसने कहा इस ईश्वर को सुब्रमण सा नाम लिखा हो तो मैंने बताया कि गृहस्थाश्रम में उनका नाम सुब्रह्मण्य शर्मा था और कन्याशास्त्र में उनका नाम सुचिदानंदेन्द्र सरस्वती नाम दो है परंतु बहद लक्षणा उभय नाम का जो अभिधेय अर्थ है व्यक्तित्व वो एक है नाम दोनों छोड़ दो और एक इसी को बोलते हैं बहुत लक्षणा है दोनों नाम छोड़ दो अथवागत त्याग लक्षणा कर लो सुब्रह्मण शर्मा का है शर्मा पना छोड़ दो सुब्रह्मण पना छोड़ दो और सचिदानंदेन्द्र का सचिदानंदेन्द्र पना छोड़ दो और वो जो ब्राह्मण है मनुष्यत्व है तो एक सही होता है बाबा क्या सुनाओ तो सबेरे दोहाद आया जाता है यो अधिकृत सौंते में राधा पुत्र प्रतीत चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव के विरूप जैसे तो कुंसी नंदन कर्म में कोई अंतर में पड़ा क्यों के तो वही माँ वही बाप वही आदमी लेकिन लोग उसको तो राधा पुत्र समझने लगे और उसका नाम भी राधा पुत्र हो गया तो अब उसको तो कोई कहे कि अच्छा राधा पुत्र नहीं है ये करना राधा पुत्र नहीं हो कैसा कुछ सीता पुत्र होगा कैसा तो सावित्री पुत्र होगा पुत्र होगा नहीं ऐसे तुम हजार हजार विकल्प उसके बारे में करो वो भ्रांति राधा पुत्र समझने में जैसी भ्रांति है वैसी ही भ्रांति सावित्री पुत्र समझने में भी है और सीता पुत्र समझने में भी है भ्रांति तो भ्रांति है कैसा कुछ न समझे तो भी भ्रांति है तो अनिर अच्छा वचनीय समझेर कोई भ्रांति है उसको तो जब कुंती पुत्र समझोगे जब उसको जान जाओगे तुमकी ये कुंती पुत्र है तो राधा पुत्र द्रौपदी पुत्र सीता पुत्र सावित्री पुत्र किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी और अनर्वचनीयता भी नहीं रहेगी वो कुंती पुत्र ही कुंती पुत्र है। सिदानंद तो धन ब्रह्म में जीव भाव तो रीति सिदानंद धन ब्रह्म में ये जीव भाव उसी रीति से हुआ है उसी रीति से हुआ है माने एक ही चीज के दो नाम हैं एक नाम है ब्रह्म और एक नाम है जीव तो जीव नाम का जो दूसरा अर्थ समझ लिया गया है वो गलत है असल में ये जीव देह वाला इंद्रिय वाला अंतकरण वाला बुद्धि वाला अज्ञान वाला ये कोई वाला ये जो आत्मा है ये न वाला है न ध्वस वाला है ये आत्मा जो है ये नाम रूप की कल्पनाओं से बिल्कुल न्यारा है तो ये जो दो बात थी एक तो नाम वाली कल और ये ये कुंती पुत्र वाली तो ये पुस्तक का नाम कल से हरिकृष्ण दास जी सुना रहे थे दीर्घ दृश्य विवेक तो हमको याद ही ना आओ कि क्या पुस्तक है अब जब ये पुस्तक सामने अभी आई हमको याद आया कि ये पुस्तक तो हमारी सैकड़ों बार की घोटी हुई <laughs> बस मोकलपुर के दावा का दर्शन करने जाते थे नाव पर बैठ तो दो तीन मिल नाव जब चलती थी जब तक बैठ के उस पर बैठते थे पर इसका नाम उस इस समय बात के सुधार था बोला <laughs> इसका नाम था उस समय वाक्य सुधा और ये पुस्तक साधकों के लिए बड़े काम की पुस्तक है जो लोग साधना करना चाहते हैं और द्रष्टाद का विवेक करना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक बड़े काम की है मैं समझता हूँ कि गुजराती गीता सहित भी ये पुस्तक अनेकों रूपों में क्षति हुई मिलती है मैंने तो एक बार यहाँ इसको यहाँ बिकते देखा है हाँ गुजराती टीका सहित और महाराष्ट्र भाषा में भी अनुवाद हुआ है गुजराती में भी हुआ है और संस्कृत में तो अनेक टीका टिप्पणी है और हिंदी में भी अनेक स्थानों से ये प्रकाशित हुआ है और तो इस पुस्तक में क्या वर्णन है दृघ दृश विवेक इस नाम से स्पष्ट होता है वाक्य सुधा कहने से वस्तु निर्देश नहीं होता है कि इसमें वस्तु क्या है और दृग दृश्य विवेक कहने से इस ग्रंथ में जो वस्तु है उसका विवेक हो जाता है उसका स्पष्टीकरण हो जाता है तो विवेक शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है अलग अलग करना विचिर पृथक भावे विचिर धातु है उसी से विवेचन विवेचनम विवेता विवेचन करना अगर दो चीज एक में मिल गई है तो उनको अलग अलग कर देना इसका नाम विभेद है जैसे आपके तो घर में चावल और तेल एक में मिल गए हो तो काले काले तिल को अलग करते जाना और सफेद सफेद चावल को अलग करते जाना इसको बोलेंगे तिल तवेकिल और तंदुल काला तिल और तंदुल सफेद दोनों को अलग अलग करना इसका नाम होगा विवेक हाँ। जिस अस धर्माधर्म विवेक धर्म और अधर्म को अलग अलग समझना ये विवेक है नित्यानित्य विवेक क्या नित्य है क्या अनित्य है इसको अलग अलग करके समझना इसका नाम विवेक है इस ग्रंथ में जो विवेक किया हुआ है वो विवेक है दृष्ट और दृश्य का पश्यपीति दृष्ट, दृश्य को इसी दृश्य पश्यपीति दृष्ट ये देखो ये व्याकरण का सामर्थ्य देते हैं कि धातु है पथ लेकिन जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ उससे तो वो हो गया दृष्ट माने जो मूल वस्तु है मूल वस्तु वो दर्शन क्रिया के साथ मिल करके द्रष्टा हो गई है असल में तो वो पथ है मात्र है ज्ञान मात्र है ज्ञी मात्र है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है परंतु दर्शन के संबंध से दृष्टि के संबंध में संबंध से उसमें जो दृष्टापना आ गया है पथ धातु का विवर्क है वृक्ष व्याकरण में भी विवर्क होता है दुश्मद दुश्मद शब्द का विवर्क क्या है क्वम देखो कहां दुश्मन और कहा क्वम दुश्मद का कोई अंश क्रम में नहीं है लेकिन मूल शब्द है दुस्मद और वो व्यवहार में आता है त्वम के रूप में त्वम दुबाम युम तो मूल शब्द गायब हो गया और उसके स्थान पर आदेशात्मक शब्द क्वम आ गया इसी प्रकार जो मूल धातु है सच्चुरा घन एक रस अद्वय निर्विशेष निर्धर्मक वह उसी का जब दृष्टि के साथ निरूपण करते हैं दृष्टि के संबंध से निरूपण करते हैं तब उसका नाम हो जाता है वृक्ष और जो दृष्ट का विषय है उसको बोलते हैं दृश्य जिसको हम देखते हैं उसका नाम है दृश्य और जो देखने वाला है उसको बोलते हैं वृक्ष तो देखने वाला कौन है देखने वाला कौन है ये विचार करो तो एक देखने वाला वो है जो आख और मन के साथ मिलकर दुनिया को देखता है, और एक देखने वाला वो है जो आख और मन के साथ बिना मिले दुनिया को देखता है तो थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और सब साधन आगे बढ़ते होते हैं और योग वे और वेदांत का साधन पीछे हटते होता है ये है? आपको धर्म करना हो तो हाथ से माला उठाओ और किसी के गले में पहना दो पूर्ण हो जाएगा आपने आदर किया इसमें फूल रूप वस्तु का उपयोग हुआ हाथ की क्रिया लगी मन का भाव लगा और किसी के प्रति आपने आदर प्रदर्शित किया ये भाव से क्रिया से वस्तु से जो दूसरे का आपने आदर किया उसमें धर्म हो गया तो आपके आप तो दिल में से निकल के हाथ में आना पड़ा हाथ में से निकल के माला में आना पड़ा माला में से निकल के दूसरे के गले का हार बनना पड़ा ये फूल हार नहीं बना असल में आपने अपने भाव को हार बनाया इसका नाम धर्म है परंतु जब योगाभ्यास आपको करना होगा तो पहले तो माला को जहां का कहाँ रख देना पड़ेगा है? और हाथ उठाना नहीं पड़ेगा इसकी भी स्थापना करनी पड़ेगी और अपने मनी राम को शांत करना पड़ेगा तब योग होगा माने बाहर से भीतर की ओर जब गति होगी तब योग होगा और जब वो निरुद्ध जो है एकाग्र जो है शांत जो है ड़ा हुआ जो मन है उससे भी अलग रहकर आप उसको देखेंगे तो आप कहां बैठे हुए हैं इस पर विचार के लिए ये प्रश्न जो है वो चंचल और नृत दोनों प्रकार के मन से अलग होकर मन को देखता है अलग रहकर मन को देखता है पीछे है तो और देखो क्रिया जितनी करनी पड़ती है जैसे कुल्हाड़ा चलाना पड़े कुल्हाड़ा, तो उद्यमीय निपात्य तो काष्ठस्य भाव संपाद्यते पहले कुल्हाड़े को हाथ से उठाना पड़ेगा और लकड़ी पर मारना पड़ेगा तो कुल्हाड़े को उठाना और लकड़ी पर गिराना ये लकड़ी को दो टुकड़े करने की क्रिया होगी परंतु अपने ऊपर कोई कुल्हाड़ा नहीं चलाया जाता कुल्हाड़े को अलग रख दिया जाता है ये हाथ को भी गेह का त्यों रख दिया जाता है और ये जो विदेश का पुखार है विदेश का विवेक का कुछार भी जहां छूट जाता है योग की दृष्टि से विचार भी एक विक्षेप है और वेदांत की दृष्टि से समाधि भी एक लय है वेदांत की दृष्टि से चित्त की शांत अवस्था चित्त की एक अवस्था है और योग की दृष्टि से चित्त में विवेक का रहना भी एक प्रकार का विषय है तो दुर्घ दृश्य का विवेक करने के लिए आपको अत्यंत अंतर्मुख होना पड़ेगा हम की अभी बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं सुनाते क्योंकि तो विवेक का प्रसंग है विवेक का तो ये विवेक अत्यंत स्थूल कक्षा से प्रारंभ होता है रूपम <laughs> दृश्य लोचनमृक् दृगदृश्यं दृक्तु मानस दृश्याय साक्षी दृगे न तो दृश्यते आप रूप देखते हैं रूपं दृश्य आप ऐसे एक पहले विभाग करो ईदाम अहम यह और मैं दुनिया में दो चीज है एक यह के रूप में मालूम पड़ती है और एक मैं के रूप में मालूम पड़ती है मालूम पड़ने को ही वेदांत की भाषा में प्रतीति बोलते हैं प्रती जिसको संस्कृत में प्रतीति बोलते हैं उसी को लोक भाषा में मालूम पड़ना बोलते हैं ना भासना, भाषण प्रतीत होना मालूम पढ़ना दिखना ऐसा ये सब एक चीज का नाम है तो दो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है एक यह और एक मैं एक इदम और एक अहम इदम और अहम आप डिबेट करके देखोगे तो ये मामूली सी बात पहले पहले हृदय में तरंग की तरह आती है और बाद में समुद्र की तरह बन जाती है एक मामूली सी बात है परिच्छिता जो है परिच्छिता देश का नाप एक फुट दो फुट तीन फुट ये परिचिनता है काल का नाप एक मिनट दो मिनट घंटे डूब कल ये नाप है द्रव्य एक माता एक टोला एक छोटा एक पेट ये द्रव्य का नाप है तो परिचिन्नता माने टुकड़े टुकड़े होना अच्छा आप ये विचार करो कि जो चीज टुकड़े टुकड़े होगी वो इदम होगी कि अहम होगी गए परिच्छिन्नता ही दृश्य है चाहे वो काल की परिच्छिन्नता हो हैं? भूत भविष्य वर्तमान और चाहे देश की परिच्छिन्नता हो बाहर भीतर पूरा बस्ती और चाहे वस्तु की परिच्छिन्नता हो फूल सूक्ष्म कार्यकार लेकिन परिच्छिनता मात्र दृश्य होगी कि नहीं होगी हे भगवान तो जब परिच्छिन्नता दृश्य होगी उसका तो जो दृष्टा है वो परिचिन से विलक्षण होगा कि नहीं तुरंत ही संभावना हो गई कि ये जो इदमता दृश्यता परिच्छिता का जो द्रष्टा है ये द्रष्टा कहीं अनंत अद्वितीय परभ्रम पे नहीं है शुरू शुरू में ही शुरू शुरू में ही ये संभावना उदय हो जाएगी मन में जो अनेक का दृष्टा है सो एक है अनेक नहीं है जो जड़ का दृष्टा है सो चेतन है जो दुख का दृष्टा है वो निर्दुख है जो चंचलता का, का दृष्टा है वो अच्छल है चंचलक व्यतिरिक्त है जो जिसका दृष्टा होता है वो उससे विलक्षण होता है घड़े को देखने वाला घड़े से न्यारा है अब आप देखो ये जो दृष्टा और दृश्य का विवेक है ये आत्मा के ब्रह्म होने की संभावना को बिल्कुल पक्की करने वाली एक बुनियादी विचारधारा बुनियादी विचारधारा है रूपम दृश्यम लोचनम्र करो विवाह करो रूप देखा जाता है और आप देखती है और मुर्दे की आंख को तो नहीं देखते अंधे की आंख को तो नहीं देखते आख के भीतर कोई ऐसा है झाँकने वाला जो आख के रास्ते रूप को देखता है आख से तो एक खिड़की है जैसे हम अपने खिड़की पर खड़े होकर सड़क में बहती हुई मोटरों को देखते हैं ऐसे हम आंख की खिड़की में पीछे की ओर बैठ करके सामने बहती हुई चीजों को देखते हैं रूपम दृश्यम लोचनम दृत ये पहला विभाग तो इसको आप यही सीमित नहीं करें शब्दो दृश्याम श्रवणम दृत शब्द दृश्य है और कान दृष्टा है पर कान तो नहीं देखता कान तो नहीं सुनता कान में बैठ के कोई सुनता है स्पर्श दृश्य है और त्वचा दृष्टा है नाक दृष्टा है और गंध दृश्य है गंध दृश्य स्व दृश्य है और रचना दृष्टा है माने जिसको मालूम पड़ता है तो दृष्टा और जो मालूम पड़ता है सो दृश्य तो तुम वो नहीं हो जो मालूम पड़ता है तुम वो हो जिसको मालूम पड़ता है तुम वो हो जिसको मालूम पड़ता है रूपम दृश्यम लोचनम दृक दृक दृश्यम दृक तुमानसम अब आंख देखने वाली बन गई थी रूप को देखने वाली आंख बन गई थी परंतु रूप को तो मन देखता है रूप को मन कैसे देखता है तो हमारी आंख तेज है बड़ी दूर दूर की चीज देख लेती है वैसी आंख सबकी तेज होती है पांच सात बरस हुआ एक बार डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख जा रही है तो एक दिन दादा ने पूछा रास्ते में चलते हुए कि आपको कहाँ तक दिखता है मैंने कहा हमको तो सूर्य दिखता है चंद्रमा दिखते हैं ताहिर दिखते हैं <laughs> <laughs> तो लोगों को है न ऐसा ख्याल होता है असल में आंख भी दिखाई पड़ती है तो आंख आंख से नहीं दिखती इसमें वेदांत के नियम बनते हैं बोला देखो पहला नियम बना कि जो चीज देखी जाती है उससे देखने वाला न्यारा होता है कि देखने वाला देखा नहीं जाता कैसे नियम बना हम अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकते अपने आंख की पुतली कैसे शीशे में देख सकते हैं जिन्हें तो प्रतिबिंब देख सकते हैं जिसको कर्क कर्म विरोध कहते हैं जैसे हम जो कोई कहे कि हम अपने कंधे पर चढ़ के बैठे हैं तो कंधे वाला और चढ़ के बैठने वाला दोनों एक नहीं हो सकता इसी प्रकार देखने वाला और दीखने वाला दोनों एक नहीं हो सकता खने वाले से देखने वाला न्यारा होता है तो हमारी आंख मंदी है हमारी आंख पटू है तेज है हमारी आंख अंधी है आँख से देखने में गलती हो गई आंख की ये सारी बातें कौन जानता है तो मन जानता है इसलिए मन दृष्टा है और ये आंखें दृश्य हैं। बहरा काम पेट काम कोई कोई मरद बोल तो बड़ी दूर की सुन लेते हैं बड़ी दूर की देख लेते हैं बड़ी सूक्ष्म गंध सुन लेते हैं परंतु देखने वाला उनसे बिल्कुल न्यारा आँख से न्यारा कान से न्यारा त्वचा से न्यारा नाक से न्यारा जीव से न्यारा हाथ से न्यारा पाँव से न्यारा इनको कहा बैठ के देखता है उले मन दृप्तु मानता मन दृष्टा है मन इन सबसे न्यारा है मन को मन नहीं देखता दो बात देखो एक तो विषयों को देखा इंद्रियों ने तो विषय इंद्रिय नहीं है और इंद्रियों को देखा मन ने तो मन ये इंद्रिय गोलक नहीं है इनसे विलक्षण है दूसरे आंख से आंख नहीं देखी जाती और मन से मन भी नहीं देखा जाता आंख और मन दोनों को देखने वाला आंख में बैठकर विषयों को देखने वाला इंद्रियों में बैठकर विषयों को देखने वाला और मन में बैठकर के इंद्रियों दोनों को देखने वाला उनसे न्यारा है और मन को देखने वाला तो उनसे बिल्कुल न्यारा है वृत्तमानतम दृश्या भी वृत्त अब मन की जो वृत्तियां हैं वो दृश्य हैं तो किसी किसी का ख्याल होता है कि जब वृत्तियां चंचल न हो शांत हो तो वो दृश्य नहीं है ऐसा मत समझना बोला विवेक के आगे सबको झुकना पड़ता है बोला मन की वृत्ति पांच प्रकार की होती है एक वृत्ति होती है मूड वो देह के साथ मिलकर बैठती है उसमें प्रकाश नहीं है और गति भी नहीं है मोह मोह है ये मैं दे मैं दे हूँ ये सोचने की जरूरत नहीं है असल में मैं दे हूं ये वृत्ति किसी की बंदी नहीं है ये भ्रम भी नहीं होता है बोला मैं मनुष्य हूं ये वृत्ति होती है आ, मैं मनुष्य हूं ये अभिमान होता है मैं देह हूं ये अभिमान नहीं होता अच्छा आगे चलो तो मैं आंख हूं मैं कान हूं मैं नाक हूं मैं जीव हूं ऐसा अभिमान भी किसी को नहीं होता परंतु मैं काना हूं यह अभिमान होता है मैं बहरा हूं यह होता है देखो ये अभिवेक अभिवेक की पराकाश है ना मैं आंख हूं यह भ्रम तो नहीं होता आंख से देखने वाला मैं हूं लेकिन आंख अगर एक हुई तो मैं काना हूं यह भ्रम हो जाएगा आंख अगर अंधी हुई तो मैं अंधा हूं यह भ्रम हो जाएगा क्यों तो आंख अंधी है तुम तो अंधे नहीं हो आंख एक है आख एक है तो आख काण है तुम तो कान नहीं हो परंतु कान बहरा है तो कान गहरा है तुम तो बहरे नहीं हो परंतु इंद्रिय धर्म का अपने में अभ्यास कर लेते हैं आरोप कर लेते इंद्रिय का अध्यास नहीं होता इंद्रिय धर्म का अध्यास होता है देह का अभ्यास नहीं होता देह में कल्पित मनुष्य का अभ्यास होता है एक सिद्धांत बिंदु नाम का ग्रंथ है और बड़ा ही विलक्षण है शंकराचार्य भगवान की दशर श्लोकी पर दश श्लोकी पर श्री मधुसूदन सरस्वती की बड़ी विस्तृत और गंभीर संस्कृत में टीका है उसको सिद्धांत बिंदु उसका नाम है उसको सिद्धांत बिंदु बोलना उसमें इस विषय का निरूपण है अच्छा तो मैं लंगड़ा हूं ये अभिमान होता है पर मैं पाऊ हूं यह अभिमान नहीं होता है? मैं हाथ हूं यह अभिमान नहीं होता पर मैं लूला हूं यह अभिमान होता है क्यों भाई जब तुम हाथ नहीं हो तो लूले कैसे हो जब पाव नहीं हो तो लंगड़े कैसे हो जब आंख नहीं हो तो काने कैसे हो है? और जब कान नहीं हो तो बहरे कैसे हो तो ये इंद्रियों के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कैसे करते हैं बोले मन से करते हैं बोला ये मन जो है वो देह और इंद्रियों से मिल गया है और ये मनोवृत्ति अपने ऊपर आरोपित हो जाती है अच्छा अब दृश्या वृत्त यहाँ तो एक वृत्ति होती है मूड एक होती है क्षेत्र एक होती है विच्छप एक होती है एकाग्र और एक होती है यह ये दृश्य भू-बुद्धि वृत्तया बुद्धि की सारी वृत्तियां दृश्य हैं इतनी देर तक मेरा मन मूड था कुछ सूझता ही नहीं था ये कुछ न सूझना मूड और इतनी देर तक कहा थे भाई बोले स्वर्ग में तो ये तुम्हारा मन मूढ़ नहीं था क्षिप्त था तुमने अपने मन को दूर की कल्पना में फेंक दिया था हमारा मन थोड़ी देर के लिए स्वाद में गया थोड़ी देर के लिए गंध में गया थोड़ी देर के लिए स्त्री में गया थोड़ी देर के लिए पुरुष में गया थोड़ी देर के लिए धन में गया ये क्या है ये विक्षिप्त मन है मन का मूड होना ये भी अनेक वृत्तियां हैं क्षिप्त होना ये भी अनेक वृत्तियां हैं विक्षिप्त होना ये भी अनेक वृत्तियां हैं तब मेरा मन एकाग्र हो गया था पांच मिनट तक कोई वृत्ति हमारे चित्त में उदय नहीं हुई ये एकाग्रता भी वृत्ति है बोला वृत्ति माने व्यवहार यानी मेरा मन तो बिल्कुल निरुद्ध हो गया था निरुद्ध मन भी पांच प्रकार का होता है ये आपको दृश्य भी बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं इसके लिए ये बात हो तो भला निरुद्ध मन में भी भेद कहाँ निरुद्ध मन में भी भेद? तो मूढ़ मन होता है जो देह के साथ एक होकर बैठता है और निरुद्ध मन होता है जो आत्मा में बैठता है ना दोनों में बेट है हड्डी मांस चाम के साथ एक हो करके जब मन बैठ गया तब वो मूढ़ मन हो गया और जब आत्मा में निरुद्ध होकर के मन बैठ गया तब वो निरुद्ध मन हो गया वो तो निरुद्ध मन भी पांच प्रकार का होता है वो क्या एक होता है वितर्कालंबन एक होता है विचारालंबन एक होता है आनंदालंबन एक होता है अस्मिता लंबन और पांचवा होता है निरालंबन ऐसा नहीं है कि आप एक कोई किताब पढ़ोगे और उसमें ये सब बात मिलेगी अनेक किताबों का है पुस्तकों में है पर यह सार है उसका तो चूभ के आलंबन से चित्त का निरुद्ध होना ये का आलंबन है और सूक्ष्म के आलंबन से चित्त का निरुद्ध होना ये विचार आलंबन है और आनंद के आलंबन से आहा आनंद ही आनंद गोलो वैकुंठ परमा आनंद का समुद्र आनंद की धरती आनंद का जल आनंद का सीर्ज आनंद का चंद्रमा आनंद की वायु आनंद का आकाश विशाल आनंद ही आनंद आनंद का वादल आनंद का वर्षा आनंद ही आनंद। आनंदनिद्ध और एक उत्तर भी सूक्ष्म में है अस्मिता लंदन केवल अहम अहम अहम अहम इस सित का विरोध होगा ये सब दृप्ति है बोला ये चारों संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आते हैं और निरालंबन सित्त जो है वो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है कोई आलंबन नहीं सित्त जैसे हवा में उड़ा दिया गया हो सिप्त की कोई वृत्ति ही नहीं है ज्ञा और जो का भेद ही नहीं फूल रहा है अरे वो भी वृत्ति है ना निरालंबन भी एक वृत्ति होती है इससे दो भेद होते हैं एक सविकल्प और एक निर्विकल्प विकल्प का बीज विकल्प विद्यमान रहो और सिप्प वृत्ति निरुद्ध हो और विकल्प मिट जाए और चित्त वृक्ष निरुद्ध हो तो निर्विकल्प के भी दो भेद होते हैं एक कबीर और एक है ना? उस मन की बात दृश्य भी वृत्तय है दृश्य भी वृतय है अब देखो आप पहले तो मूड क्षित्त विक्षिप्त एकाग्र निरुप ये पांचवें चित्त की वृत्ति है और दृश्य है बोला और इसके बाद शीला लंबन सूक्ष्मालंबन आनंदालंबन और निरा लंबन ये भी पांचों वृत्ति है और दृश्य है बोला दृश्य है पांचों दृश्य हैं और निरा लंबन में भी निरालंबन में भी विकल्प निर्विकल्प सबीज निर्दीज और कैवल्य कैबल्य माने परमात्मा को आत्मदेव से वृत्ति का और पृथक बिल्कुल नहीं भावना तो दृश्या भी वृत्तया ये सित्त की जितनी अवस्था होती है ये सब ये सब दृश्य होते हैं होती है माने आने जाने वाली होती हैं आने जाने वाली आपको देखो ध्यान की पद्धति दो बताते हैं जैसे आप स्वप्न देखते हैं स्वप्न तो आता है ना वो, कुछ वो. तो स्वप्न आप वैसे जागरूक में बैठ जाइए और स्वप्नवत बहतं को देखिए वैकुंठ को देख जैसे आप सपना देखते हैं वो इससे याद देखिए तो गुर्जा नदी बह रही है आ, ये उसके पार का ये पर्वत है आ, ये देखो वैकुंठ के पार सब है सब सीताम्बरदारी चतुर्भुज सब मुकुट वाले आ, ये देखो चलते हैं तो ये देखो लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं वैकुंठ में जैसी आप स्वप्न देखते हो वैसी जागृत अवस्था में आप नैकुंठ का गोलोक का स्वप्न देखिए है आगा? ना? नांगीला का ध्यान होगा ये दूसरी चीज हुई है ना? और आप दूसरी बात लगाते हैं, आपको सुशुद्धि के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है आप जागते हुए सुसिद्धि का ध्यान कीजिए स्वप्न का ध्यान कीजिए तो गौकुंभ और किसी का ध्यान कीजिए तो समाधि एक दिन सपने में मैं एक महात्मा का दर्शन करने हुआ तो सपने को पहले तो उन्होंने बड़ा आदर दिया आप पर बताया उसके बाद हमको तो गिरा दिया जबरदस्त जबरदस्ती गिरा दिया और हमारा सिर दबाया मैंने कहा क्या करते हो बोले मैं तुम्हारी समाधि लगवाता हूँ मैंने कहा मैं तो मुख्य कुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है समाधि हमारे अंदर बाधित है समाधि की कोई नहीं है वो बोले कि फिर भी तमाशा देखने में क्या है जो मैं मानता हूँ कि तुम मुक्त हो लेकिन आए तुम्हें तमाशा देखा और सपने के सिर हो सपने के सिर तो सतरा और जो निराकार निर्दार ऊपर सुना सुना अब जब गया तो महात्मा भी मुख्या हो गए वो सुना भी मुख्या हो गई क्योंकि उस शरीर में लगी हुई थी सपने के शरीर में लगी हुई थी तो वही था जिसने समाधि देखी थी जिसने महात्मा देखा था वही मैं जागृत देख रहा था आप देखो आपको तो जरा वृत्तियों का और बताता हूँ नृत्ति पांच प्रकार की होते हैं प्रमाण विपर्जय विकल्प मृति और नित्य प्रमाण वृत्ति मान जिससे हम चीजों के होने न होने का निश्चय करते हैं जैसे ये फूल सफेद है कि लाल है ये निश्चय कैसे होता है आपके देखते ये तो नेत्र वृत्ति प्रमाण है और ये पुष्प प्रमेय है है ना? ये पुष्प की प्रतिमा जो है वो नेत्र नेत्री से प्रमेय है कटेरी मालूम पड़ती है ऐसे काम से आप बोलते हैं ये मालूम पड़ता है त्वचा के आप हैं ये मालूम पड़ता है आप थे चीज मुंह में हमारे डाल दें तो उसका स्वाद भी इससे मालूम पड़ेगा ये प्रमाण वृत्ति उसको बोलते हैं ना तो ये प्रमाण दृष्टि भी कई तरह के होते हैं हुँ. लेकिन प्रत्येक प्रमाण दृष्टि का फल व्यक्ति की अपरेक्षता होता है ये चार चार बात बताता हूं अगर आप अपनी का अनुमान करें कि तो पहाड़ में आ गए और वहाँ जाने पर न मिले तो हनुमान झूठा है कि सही अनुमान झूठा है किसी ने उपमान किया एक ऐसी चीज होती है जिसके पूछ में चोट होती है एक ऐसी चिड़िया होती है जिसकी फूठ में चोट होती है तो कैसी का जैसे ये कश्मीर में बना हुआ है अब दुनिया भर की सब चिड़िया देख आए वो उसे मिली नहीं तो ये उपमान प्रमाण जो है ना वो बिल्कुल झूठा गया यदि बस्तु का न हो तो प्रमाण मुखा होता हो प्रमेय की साक्षात उपलब्धि में जो हेतु होता है उसी को प्रमाण बोलते हैं प्रत्यक्ष भी जूठा यदि वस्तु नहीं है अनुमान भी जूठा उपमान भी जूठा शब्द भी जूठा वस्तु का साक्षात अपरोक्ष जिससे हो उसका नाम प्रमाण एक होती है प्रमाण वृत्ति एक होती है विपर्जय वृत्ति कुछ, कुछ मान देता हूं बना ये विपर्जय है विपर्जय एक होती है विकल्प वृत्ति और एक होती है स्मृति पिछली बातों की याद और एक होती है निद्रा निद्रा भी वृत्ति है वृप्ति माने होता है वर्तन व्यवहार संतो आए जाए तो माया नींद आई और गई याद आई और गई विकल्प हुआ और गया विपर्य हुआ और गया है ना प्रमाण वृत्ति उदय हुई और नष्ट हुई तो ये जो पांचों वृप्तियां है, हैं ये पांचों मनोदृष्टि हैं, बना ये पांचों मनोवृत्ति दृश्य भी वृत्तया ये की सब ये सब की सब दृश्य हैं और ये पांचों भी दो तरह की होती हैं। एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट एक साधन में सहायक और एक साधन में बाधा डालने वाली जैसे सालक ग्राम में ईश्वर बुद्धि साधन में चाहे थे तो विपर्ये बिल्कुल बिपरिये सोलह आने सोलह आने उल्टी चीज है एक गोली का नाम ईश्वर नहीं हो सकता एक काली पत्थर की गोली का नाम ईश्वर नहीं हो सकता परंतु जब सालग्राम को तो रख कर के सामने कहेंगे चालक सालग्राम दो तुमने सृष्टि बनाई है तुम सृष्टि का पालन करते हो तुम ही सृष्टि का प्रलय करते हो तुम सारी सृष्टि के आधार हो तुम की ईश्वर हो इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा कि ईश्वर वो होता है जो सृष्टि बनाता है पालता है संसार करता है धारण करता है सामने सालक ग्राम को तो रखेंगे और ईश्वर के बारे में समझ बढ़ेगी ईश्वर तो के बारे में समझ बढ़ाने वाला होने से चालक ग्राम की तुला ईश्वर की प्राप्ति में मददगार है और कोई तो समझ का महसल करने पर तुला हो तो इसकी बात भारी है तो देखो विकल्प होता है बड़ी विचित्र है तो ये तो सब चालक ग्राम में ईश्वर बुद्धि जो है ये विकल्प है अतुलश्य विकल्प है और किसी ने महाराज अपनी पत्नी को ही कहा कि हे प्राणेश्वरी तुम ही जगदीश्वरी हो प्राणेश्वरी तुम गगन माता होली चोरोगा जगदीश्वरोग दिल्ली का मालिक क्या है जगत का स्वामी है तो ये पुलिस भी विपर्जय है पुलिस के विपर्जय माने पुलिस देने वाला विपर्जय है ये तकलीफ दे ये अखीर में तकलीफ देह साबित होगा तो ये जो पांचों प्रकार की साधक और बाधक दोनों वृत्तियां जो है ना वो दृश्य हैं और दृष्टा उनसे न्यारा है अब आप देखो कितनी में दिख्या दिख्या में दिख्या का दृश्य भी वृत्तया में वृत्ति का विस्तार देखो नीक्षित स्थूला लंबन सूक्ष्म लंबन आनंदालंबन अस्मितालंबन निरा लंबन निरा लंबन में निरा लंबन में सविकल्प निर्विकल्प सबीज निर्वीज कैवल प्रमाण प्रमाण विसर्जय विकल्प निद्रा स्मृति पुलिस पुलुष्ट है प्रिच्च प्रिच्च। ये संपूर्ण चित्त की वृत्ति है दृश्याभिवृत्त है साक्षी दृव्य जो साक्षी है वो केवल दृष्टि है साक्षी मानो साक्षात् जो साक्षात देखता है उसका नाम साक्षी साक्षात् मानो जो साक्षात् मानो समझो आंख से नहीं दान से नहीं नाक से नहीं जीव से नहीं किसी जरिए से नहीं अंतरण से नहीं बल्कि अंतरण के भावा भाव को भी जो देखता है उसका नाम है साक्षी और जैसे आंख से आंख नहीं दिखती ना ऐसे साक्षी से तो साक्षी नहीं दिखता साक्षी साक्षी भाग से भी नहीं है नो दे। देखा ही नहीं जाता है ऐसा जो सबका दृश्य कियम अदृश्य हदश और आत्मस्वरूप जो अनेकता का भी दृष्टा है परिचन्नता का भी दृष्टा है चलता का भी दृष्टा है और नाकी नासी का भी दृष्टा है जो आपकी उत्साह की है विकास की संस्कार की है सबका साक्षी है जो साक्षी है परंतु देखा नहीं जाता दुख नहीं होता परंतु देखा नहीं जाता है यह दृष्टा है इसी को तो छोटी बताती है कि संपूर्ण स्वयं नेटी की यात्रा कम निगत सर्वम अग्राह्य भावे में वेतनागम तो प्राकटे तो। वेदांत संप्रदाय के कर्म देवता आचार ये बात कहते तो हैं कहीं देता जिस जिसकी व्याख्यान जिस जिसका व्याख्यान हो ये है ये है ये है ऐसा है वैसा है संपूर्ण व्याख्यात का संपूर्ण व्याख्यात का अपना कर देते हैं चरस्कार कर देते हैं सरदम अज्ञाज भावे ने जो आठ समझे व ये भावरूप हेतु से अजम सर्वाम प्रकाश हो ये अजलवा परमात्मा जो है कल यही प्रकाशित हो रहे हैं उनके चुनाव दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये वेदांत प्रक्रिया पे परमाचार्य ऐसा बहुत